तो देखो इस पिंड में जब देखते हैं हम विचार दृष्टि से देखते हैं तो दो तत्व मिलता है एक आत्मा एक अनात्मा आत्मा माने हमारा स्वरूप दृष्टा जिसको जानने वाला जिसको दृष्टा बोलते हैं एक तत्व ऐसा है और एक दृश्य कोटि में है कि देखा जाता है यहां जब दृश्य कोटि में होते हैं तो किंतु जब तक ये विवेक नहीं होता है तब तक सामान्य क्या होता है एक ही होकर चलता है ना चेतन अलग है न जड़ अलग एक ही बन करके मुंह करता है अपना काम करता है इस स्थिति में है तो अब साधक अवस्था में जाने पर इसको अलग करना होगा आपको चेतन तत्व को जड़ तत्व से अलग करना एक साधना है अलग करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा इस जड़ तत्व क्या क्या तत्व है इसको जानना पड़ेगा उसमें त्याग बुद्धि आनी होगी इसको जानना जरूरी होगा तो ये जड़ तत्व कई विभाग में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीन भाग में पाये जाते हैं जब ढूंढने लग जाएंगे तो स्थूल शरीर कुछ अंश है जड़ तत्व वो तो जो त्याज्य अंश है जिसमें अहमता हो रही उसको त्यागना है तो स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर है ऐसा भेद हो जाता है इसको तो उसमें स्थूल शरीर का वर्णन कर रहे थे स्थूल शरीर क्या चीज है जिसमें शरीर शरीर बोलते हैं इसमें देखो मज्जा पाया जाएगा डोम में हड्डी के भीतर में जो विशेष मांस विशेष होता है उसको मज्जा बोलते हैं ये गोल हड्डी में विशेषकर मिलता है अस्थि माने हड्डी और मेद माने चर्बी और पल माने मांस और रक्त खून तो हाइये और चरमा दो प्रकार के चरमा है एक सूक्ष्म चंडी और एक स्थूल चंडी चरमा और को माने पाइय चरमा इन्हीं धातुओं के द्वारा ये अन्वित है माने संबंधित है इसमें ये धातु पाए जाएंगे वस्तु पाए जाते हैं इस वस्तु शरीर में और अंग प्रत्यंग रूप से दिखाई देता है पादो रु बक्षो भुज पृष्ठ अंगेर उपांगेर उपयुक्त नेतर कहा इसमें पैर पाए जाते हैं ऊरु माने जंघा पाया जाता है और बक्स माने छाती है इसमें और भुजा हाथ है पृष्ठ मानी पीछे का भाग भी इसमें है मस्तक शीर है इनके द्वारा ये अंग है और अंगों में भी फिर अंग होता है उसको उपांग बोलते हैं जैसे शरीर दृष्टि से देखते हैं तो हाथ एक अंग होता है और हाथ में भी उपांग में आ जाएंगे हाथ का भी अंग है वो अंग और उपांगों से युक्त ये थोड़ा शरीर होता है जहां आपके अहम बुद्धि रखी है इस अहम बुद्धि को त्यागना है इसमें ये तत्व तो पाए जाते हैं विचार दृष्टि से देखने पर यहाँ पर मज्जा अस्थि मेघ मांस रक्त चर्म इत्यादि से युक्त रहिए और यहाँ होता क्या है यहाँ जहाँ आपको अभी जब तक तो एक साधक अवस्था है एक संसारी अवस्था संसारी अवस्था में जहां अहम बुद्धि होती है और ममो बुद्धि होती है स्थूल सर अहम मई बुद्धि अभी कहा अहम ममेति प्रतितम शरीरम का इसमें दो प्रकार से व्यवहार होता है कभी अहम व्यवहार होता है कभी ममा व्यवहार होता है मैं बीमार हूँ बोलता है कभी कभी अहम व्यवहार हो जाता है कभी कभी मेरे शरीर बीमार है बोलता है माने वहाँ ममो व्यवहार होता है कभी कभी अहम व्यवहार होता है कभी मामो व्यवहार दो प्रकार माना मैं और मेरा दोनों व्यवहार इसमें होता है कभी मई व्यवहार कभी ममो व्यवहार ऐसा ये स्थूल शरीर है मोहास्पद स्थल बुध मोह का आस्पद है अज्ञान का आश्रय है जब आप इसे बैठेंगे तो अज्ञान पूर्ण मात्रा में आएगा पर अज्ञान का आस्पद स्थूलम ईर यते बुधे जो ज्ञानी लोगों के द्वारा स्थूल शरीर कहा जाता है ये स्थल शरीर ऐसा है अब कहते है, ये बनेगा किससे आगे बोल रहा है ये तो स्थूल शरीर देखा किन्तु तो इसका कारण क्या है मटीरियल क्या है कैसे बनता है ये तो जो मांस बने कैसे बने तो ये शरीर कैसे बना तब तो कहते हैं पंचभूतों का कार्य है ये माने आप कारण दृष्टि में जाएंगे जल तो जल तत्व पाया जाएगा वायु तत्व तो आकाश तत्व तेज तो तत्व तो पृथ्वी तत्व तो पांच तत्व तो पाया जाता है सब सारा संसार में पांच ही तत्व तो पाया जाता है तो ये बोलना चाहते तो हैं आगे नवो नाम नभो नभस्वनाबुम सूक्ष भूता परस्परांशिता स्थूला चूल शरीर हेतव त्रदीया विषया श्रादय पंच सुखा भुक् नमो नम शहना परस्पराशर्मिता मात्रस्तदीया विषया पंचाय भक्तुक्त देखो इसका कारण क्या है स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ता है बोलते हैं माता पिता माता पिता निमित्त कारण वास्तव में उपादान कारण माता पिता भी है उपादान कारण के बिना कार्य नहीं रहता निमित्त कारण के बिना कार्य रह जाता माता पिता स्वर्गवास हो जाए उनका भी शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा जिसके मतलब वो निमित्त कारण हो सकते हैं उपादान कारण है मटीरियल वो नहीं है मटेरियल अलग है इसका उपादान कारण की चर्चा है कोई भी शरीर है प्राणी मात्र के शरीर नब आकाश तत्व तो कारण है आकाश नवा माने आकाश और नवस्वत होता है नव में चलने वाला आकाश में चलने वाला कौन है वायु नवस्वत माने वायु आकाश वायु नवस्वत का अर्थ वायु और दहना माने अग्नि तेज इसमें तेज अंश पाया जाता है वायु अंश है आकाश अंश है दहन शब्द का अर्थक अग्नि तेज और अंबू माने जल और भूम आया माने बहुव कर दिया भूमि माने पृथ्वी ये पांच तत्व तो इसका कारण है ये बना हुआ है उस पांच तत्व से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसका, इस स्थूल शरीर का कारण वह उसके द्वारा यह बना हुआ है यह कहना नवो नवस्वत दहन हम भूम नव माने आकाश नवस्वत माने वायु और माने नव में चलने वाले को नवस्वत बोलते हैं वायु आकाश में चलता है और दहन माने अग्नि तेज और अंबु माने जल और भूमि माने पृथ्वी ये पांच कैसे है कहते हैं एकाएक स्थूल शरीर के कारण नहीं होते ये पहले सूक्ष्म अंश में होते हैं ये पंचभूत भूतानि भवंती hmm. कहते हैं तानि ये जो आकाश आदि पहले सूक्ष्म अवस्था में होते हैं कार्यानुकूल अवस्था को स्थूल अवस्था बोलेंगे पहले शुरू में सूक्ष्म अवस्था में होते है जिसको तन्मात्रा मात्रा शब्द से बोलते हैं सूक्ष्म भूत बोलते हैं उस अवस्था में पहले होते हैं कार्यानुकूल काल में तो स्थूल होते सूक्ष्म होते हैं ये अवस्था परस्पर परस्पराश मिलितानी ये जो पंचभूत हैं परस्पर मिल करके मैंने पंचीकृत होने पर ये शरीर बनाते हैं परस्पर परस्पराक्षर मिलितई एक दूसरे का अंश एक दूसरे में जब सम्मिलित हो जाते हैं उनमें पंचीकृत प्रक्रिया है एक पंचीकरण प्रक्रिया आकाश अंश का दो भाग वायु अंश का दो भाग तेज अंश का दो भाग जल अंश जल का भी दो भाग और पृथ्वी का भी दो भाग विचार से करना होगा उनमें से एक एक भाग तो ज्यो पर रहेंगे वो उनमें डाला जाएगा कुछ आधा हो गया आधा बाहर से लाएंगे आधा भाग आधा अपना होगा और जो आधा वाला भाग में दो दो बार चीरा लगाया जाना चार टुकड़ा कराना एक भाग तो आधा भाग होता है सबका और एक तरफ तो का आधा भाग में चार चार टुकड़ा करना चा। प्रत्येक का आकाश का चार भाग है एक आकाश का आधा भाग एक और आधा भाग का चार टुकड़ा है वो चार टुकड़ा एक टुकड़ा डाल देना तेज में एक टुकड़ा डाल देना जल में एक टुकड़ा डालना वायु में एक डालना पृथ्वी में वैसे तेज का भी जो तो दो भाग होगा पंचीकरण अवस्थ प्रक्रिया यह है एक भाग को ज्यो का त्यो रखना उसको आधा आधा भाग आधा भाग में चार टुकड़ा करना वो चार टुकड़ा तेज के जो तो चार भाग तेज में छोड़ करके बाकी चार भूतों में एक एक भाग डालना वैसे ही तेज का होगा वैसे जल का वैसे खेती करेंगे तो वो पूर्णांश हो जाएगा आधा अपना अंश होता है आधा में चार माने चौथाई चौथाई करके चार भूतों से एक एक भाग आके आधा हो जाएगा वो पूर्ण हो जाएगा तो अब भूत हो गया स्थूल हो गया अब कार्या होगा पंचीकरण करने पर ऐसा होता है पता है परस्परांशी का वो जो पंचभूत है परस्पर जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तब क्या होता है भूतवा स्थूलानी जब स्थूल हो करके परस्पर मिलने के बाद में स्थूलानी भूतवा जब थूल हो हो के स्थूल हो जाते हैं वो पंचभूत पहले सूक्ष्म अवस्था में होते हैं फिर पंचीकरण ईश्वर उसको मिला देता है मिलाने के बाद में स्थूल हो जाते हैं कार्यानुभ होते हैं स्थूल शरीर हेतु सूक्ष्म भूत स्थल शरीर का हेतु नहीं होता स्थूल शरीर का हेतु स्थूलभूत ही हो जाता है पंचीकरण वाला शरीर का कारण होता है जब पंचीकृत अवस्था में स्थूलभूत होते हैं तब ये शरीर का थूल शरीर का कारण बनता है थूल शरीर का हेतु है और मात्रा स्तरीया विषया भवंती जिस भूत से ये शरीर बना हुआ है पंचभूतों से उसी के कुछ अंश से शरीर बनता है तो कुछ अंश से विषय बन जाता है तो वो भी भौतिक पदार्थ है विषय भी शरीर भी भौतिक है मात्रा स्तरीया उनकी ही जो मात्राएं हैं अंश है उन भूतों का मात्राएं विषया भवंती वो विषय हो जाते हैं माने शब्द स्पर्श रूप रसगंधा विषय वही बन जाते हैं ऐसा या कौन विषय है शब्दादय पंच सुखाए गो तो शब्द आदि पांच ही विषय होते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंधा भोक्ता के सुख के लिए विषय किसने बना भोक्ता के जो सुख मान सुख के लिए ये विषय भी वही भूत बन जाते हैं ऐसा कहा अब कहते हैं जो व्यक्ति विषयों में रणा हुआ है वो मूर्ख अज्ञानी है एक बिंदा कर्म है यु मूढ़ु बद्धा आयां नियाद स्वर्मदूतेन जगे नीता जय विषय बद्धा रागोरुपाशेन सुर्द निर्यांत मूर्ख मुच्ची स्वर्म भूते न जबे नीता ये विशेषु बद्धा बूढ़ा ये विशेषु इन विषयों में जो शब्द आदि पांच विषय हैं उनमें बने हुए जो मूर्ख लोग आए माना विषयाशक्ति जिनमें है कई रूप में कई रस में कहीं न कहीं फंसा होगा जो लोग ये ये विशेषु बद्दा बूढ़ा जो बने हुए हैं मैंने इसके बिना तो मेरा होना नहीं है ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं एक व्यक्ति बोलता है जब तक आधा घंटा रेडियो नहीं सुने तो मेरी नींद नहीं आती वो शब्द में बना हुआ है ऐसा बोलता है एक बोलता है दस मिनट भी भले वो टीवी देखे बिना नींद नहीं आती देखना ही पड़ेगा सोने से पहले तो रूप में बना हुआ है ऐसा है है इसके बिना तो मेरी कोई गति नहीं ऐसा समझना वो है एक तो प्रारब्ध के आधार पर भोग भोगना भोग तो भोगना ये सभी सभी शब्द भी सुनते हैं देखते भी सभी देखते हैं किंतु एक आशक्ति पूर्वक होना और एक जरूरत पर भोग विष्णु का भोग दो प्रकाश है महात्मा लोग कहते हैं ये खाने के लिए जीता है जीने के लिए खाता है दो तरह के एक खाने के लिए जीता है उसको केवल काम खाना ही है अभी कुछ कहा खाने के लिए जीता है उसका जीवन खाने के लिए और एक जीने के लिए खाता है प्राण प्राण की रक्षा के लिए देना तो पड़ेगा ही समय पर देता है थोड़ा देता है ठीक है ऐसा तो विषयों में जो आसक्ति है जिन लोगों की जो विषयों में बने हुए हैं मैंने विषय के बिना अपना काम नहीं चलता ऐसा समझ के बैठे हुए उनको इतनी आवश्यकता है जो क्या क्या बंध रहा है विषयों में बंध रहा क्या है विषय बहा रहे तुम्हें क्या बांध रहे कहते उनकी आसक्ति बांध देती है रागो रूपा से नद्दा राग रूप जो माने विस्तृत पास है विषयों में बांधने की शक्ति क्या है आपके भीतर में राग है आशक्ति विषय आशक्ति वही ये बंधन विषयों के बंधन है राग और उपास है राग का जो उस्तृत पास माने विस्तृत पास बहुत फैलाव का पास बहुत बड़ा पास है आशक्ति है होने पर भी उसी चिंता बस यही करता रहेगा तो राग रागरूपी जो विस्तृत पास के द्वारा जो पड़े हुए हैं वो राग रागरूपी पास भी कैसा है विस्तृत पास कहते हैं सुदूर दमेना अत्यंत मजबूत है वो राग रूपी पास अत्यंत सुदृढ़ है सत्संग सुनो कुछ भी करो विषया शक्ति बनी हुई है हटने वाली क्यों सुदूर दमेना विशेषण लगा दिया राग हल्का फुल्का राग होता तो चला भी जाता है किंतु इतना मजबूत है विषयों के जीवन नहीं ऐसा समझ बैठा है ऐसा सुदूर दमे न रागो रूपाशे नषय सुबद्धा ऐसा मुहे करना अत्यंत सुदृढ़ विषयों में जो बदना माने क्या है आसक्तिकरण आशक्ति विषय होने पर भी आसक्ति न हो तो होने पर भी आसक्ति हो जाती है आसक्ति ऐसी स्थिति है विषय सामने है तो है न होने पर भी आसक्ति ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता उसमें आ सकती है में या वहाँ पर शब्दों में आ सकती है।, है।, है क्या हुआ कहाँ हुआ वो जानना चाहते हैं शब्द है शब्द शब्दों में चला जाएगा सब है कहीं ना कहीं पागल है <laughs> कोई रूप में पागल है कहीं रस्म कहीं कोई पाँचों में है किसी का चार हल्का फुलका होगा एक बलवान होगा किसी का तीन बलवान होगा किसी का दो बलवान होगा किसी का एक बलवान होगा ये हाँ, जो शब्द स्पर्श रूपन्न यानी कोई भी विषय हमारे सामने होते हैं हम उपभोग उसका पांचवे से एक प्रकार से करते हैं या सुनने में उपयोग होगा या देखने में होगा या छूने में होगा या सुगने में होगा या रसास्वादन में होगा उपभोग विषयों का ये पांच ही है पांच ही विषय बोलते हैं यद्य भी विषय पांचवें अनंत विषय है किन्तु उपभोग के समय वो पांच रूप में तैयार होते हैं किस रूप में विषयों का अंतिम परिणाम शब्द स्पर्श रूप रस बन इसलिए पांच विषय करके वेदांतों में कहा गया ऐसा कोई भी वस्तु आप लाएंगे तो देखना उस वस्तु को आप किस ढंग से उपभोग करेंगे अंतिम में जाकर के पांच में से कोई एक ढंग होगा आपका उपभोग करने का छठा नहीं तो ये सुमोढ़ा विषय सुबद्धा राघो रूपाशे न सुदूर तमेना कहा ये जो विषयों में आवश्यक लोग हैं राग रूपी माने आशक्ति रूपी जो विस्तृत पास वो भी सुदूरतम बोला विशेषण अत्यंत तो सुदृढ़ है कोई सत्संग सुसंग को काम नहीं कर सकता उसके ऐसी स्थिति के पास के बढ़े हुए लोग उनकी स्थिति क्या होती है जो विषयों में बने हुए हैं उनकी स्थिति है कि आयान दिन निर्यान तद मूर्ध मुच्चई न जबे इनका यह ऊपर नीचे करते रहना पड़ेगा कभी यज्ञ आदि करेंगे स्वर्ग जी पहुंचेंगे और कभी गलत काम करेंगे नरगा दि जाएंगे कभी ऊंची गति कभी नीची गति माने संसार से बाहर नहीं जा सकते निश्चय देखती यही गति आया कभी आते हैं यहाँ और निर्यांती फिर निकल जाते हैं मर जाते हैं माने जन्म वर्ण का चक्कर वो आयां निरिया कहा यही और कहा आते जाते हैं कहते आधा ऊर्दों गुच्चे का कभी नीचे कभी ऊपर अपने कर्म के आधार पर हाँ स्वकर्म दूते हैं वहां दूत होगा तो भी पुलिस कौन होगा अपना कर्म जैसा करेगा उसके आधार पर अपना कर्म रूपी जो दूत है उसके द्वारा जब मनी का नहीं करके कौरा करके बहुत बलवान है वेघशाली दूत है वो तो कर्म रूपी दूत उसके द्वारा दे जाए जाते हैं मान जैसा कर्म करेगा उसके आधार पर तत्त शरीर कभी देव शरीर तो कभी मनुष्य शरीर कभी पशु पक्षी के शरीर यही धारण करता रहेगा और उसी दुख में डूबा रहेगा यह स्थिति होगी विषयों की आशक्ति का परिणाम ये बता दी अब आपको अच्छा न लगे तो वहां से हटना होगा आपको जमीन मान बलवान जूग है वेगशाली कर्म जो है ना अत्यंत वेगशाली है प्रारब्ध कर्म के आधार पर ही जाना है उसमें अत्यंत वेगशाली विषयों की निंदा कर देते विषय अच्छे नहीं है ये कहना चाहते हूँ यहां पांच व्यक्ति का दृष्टांत देंगे हाथी हरिण और कीड़े मकोड़े जो ऊंडने वाले पतेंगे और मछली और एक देंगे कछुआ मछली मच, का देंगे मछली का दृष्टांत देंगे कहते हैं ये जो पांच विषयों मैंने सदस्य वर्ष और रूपर्ष गंध पांच विषय हैं ये पांच व्यक्ति ऐसे हैं एक एक विषयों में आसक्ति करते हैं पांचों का उनको भोगते तो हैं किंतु तो आसक्ति एक में होता है हाथी है हा हरिण है और मछली है और भावरे होते हैं जो पुष्प के गंधक के तराग लेने वाले ये पांच व्यक्ति एक एक विषयों के बिना रहने सकते उनमें आसक्ति है जो एक एक विषयों के आसक्ति वाले भी मारे गए देखा गया तो जो मनुष्य ऐसी स्थिति में पांचों विषयों में आसक्ति करने वाला जो मनुष्य होगा उसकी क्या स्थिति होगी एक ही विषय आपको मारने के लिए पर्याप्त है देखा गया हरिण आदि में कहा देखा हरिण कैसा है शब्द प्रिय वाला होता है अरे हरिण शब्द उसको बहुत प्यारा लगता है तो हरिण को पकड़ने वाली शिकारी क्या करता है जो कुत्ता छोड़ता है तो वो कुत्ते के गले में एक घंटा लगा देगा जंगल में गड़ंग गड़ंग गड़ंग गड़ंग गड़ंग गड़ं आवाज गड़ं सुन, सुनाई पड़े तो हरिण जहांता हुए उसको आता पता ही नहीं मैं कहा हूँ क्या हूँ वो शब्द में इतनी तल्लीनता आ जाती है शब्द इतना प्यारा है उसको जो घंटे की आवाज तो कुत्ते के गले में लगा हुआ है तो उसको होश उस आवाज नहीं होता कि आगे पीछे कोई है कुछ अता पता ही नहीं ऐसी स्थिति में पहुंच जाता तब तक शिकार जाएगा पकड़ लेगा उसको मार देगा चाहे कुत्ता ही मार देगा उसको तो हरिण मारा जाता है शब्द के आशक्ति के कारण वो शब्द प्यारा मानता है अन्य विषय के कारण नहीं मरता हरिण मरेगा शब्द के कारण शब्द में आशक्ति उसकी होती है। हाथी इसमें काम के कारण मारा जाता है हाथी अति काम ही होता है कहते हैं उसके जब जंगली हाथी के बैठने का कोई स्थान होगा एक जगह होती है बनाते हैं वो पानी पीने के लिए जहां जाता है पानी पी के आने का एक रास्ता बन जाता है उनका आने जाने का तो लोग जो हाथी को पकड़ने वाले होते हैं वो देखते हैं कि किधर जाता है किधर आता है उसके टट्टी से पैर के नींद से पता लग जाता है पैर के चिन्ह से पता लगता है हाथी पकड़ना है तो उसके जो रास्ता को खोद दे है। देते हैं खोद करके गहरा खड्डा बना देते हैं हाथी पकड़ने वाले व्यक्ति जगह आती है ना मार डाले उसको गहरा खड्डा बनाएंगे उसमें ऊपर से कुछ लकड़ी डाल देंगे और लकड़ी के ऊपर में ऐसा कुछ हल्की फुल्की लकड़ी लगा करके ऊपर से कागज से डट करके हथीनी का आधार बना देंगे उसको हाथी पकड़ हुआ जंगली हाथी को अपने बस में करना है हथीनी का आधार बना देंगे हाथी उधर गया हुआ है यहां तैयार हो गया है। हाथी आता है अपने पानी भूनी भी के आ रहा है अपने मस्ती में आ रहा है वह रास्ते में चल रहा है वो रास्ते में इतना कर दिया उन्होंने नीचे बड़ा खट्टा खाई है उसको पता नहीं होगा उसको लगता है कि रास्ते में हथीनी खड़ी है वह हाथी को ऐसा प्रतीत होता है कुछ दंगे वातावरण बना देते हैं वो एक आए काम के बेष में छलांग लगा देता है तो गड्ढे में पड़ जाता है हाथी नहीं तो है नहीं कागज का बना टूट काट गया सब गड्ढे में गया हाथी गड्ढे में गया तो दो चार दिन तक उसको खाने पीने नहीं देंगे प्या पानी भी नहीं और परेशानी उसकी वो प्यार से थका हुआ परेशान होगा तब फिर घर के हाथी ले जाएंगे जंजीर के साथ उसको पकड़ने वाले लोग जो पालतू हाथी बोले जाएंगे जंजीरों के साथ आदमी तो पकड़ नहीं पाएगा उसको ये जो तो हाथी है जो पालतू हाथी उसको बाद चिगाड़ते हुए और जंजीर लगाते हुए फसाते हुए पान देंगे उसको हाथी ये हाथी उसको पान देंगे फिर घसीड घुसीड के लाएंगे आजीवन के लिए गुलाम बना देंगे हाथी मारा जाता है काम के कारण पर्श पर्स के कारण वो पर्ष में आ सकती है और ये पतंग लगाने जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना उड़ने वाले पंख वाले कीड़े ये अग्नि के शिकार हो जाते हैं ये रूप प्रिय है अग्नि का रूप जब दिखाई पड़ता है जब बिजली जले कुछ जले अग्नि जले तो पीला पीला जो रूप दिखाई देता है उनको तो वो देखने के को रहा नहीं जाता उनसे आते हैं किंतु पीला रूप के पीछे क्या पड़ा है उनको पता है अग्नि है जला देती है जल जाती है तो रूप के गुलाम होने के कारण उसमें आसक्ति रहती है जहां बत्ती जाती है कीड़े आ जाते हैं तो रूप गुण के प्रिय मानते हैं आ सकती है जिसके कारण वे कीड़े मारे जाते हैं एक एक गुण का और दूसरा होता है मछली जो होती है ना उसको रसास्वादन लिखते आ पढ़ते है मुर्गे पड़ते हैं नदी में अमूक पड़ते हैं अमूक पड़ते हैं तो उनसे स्वाद देती रहती है उसके दांत तो है चबाने के लिए दांत तो है उधर मुँह मारेगी उधर मुंह मारेगी उसके खट्टा मीठा जो भी रस होगा वो तो रस प्रिय वाली होती है माने जुबा के कारण मारी जाती है जाते हैं तो वो करते करते क्या करते मछली पकड़ने वाले एक तार में कुछ मांस का टुकड़ा लपेट करके डाल देते हैं आधा लपेट के डाल देते हैं वो समझते हैं कि खाना है खाने जाती है तो उसके भीतर में पर्ची पड़ी हुई है जो तो अपने गले में उसके फंस जाती है मरना पड़ता है एक विषय की आशक्ति है तो वो भी मर गए मछली मरते उसके कारण और ये तुरंग मानंग पतंग बीना कहेंगे और भृंग भावरा जो होता है भावरा बोलते हैं इसको याद क्या है इस फूल में जाओ थोड़ा सा पराग ले लो उसका फिर दूसरे फूल में जाओ पराग ले लो तीसरे में जाओ पराग ले लो पुष्पों का पराग लेना उसको गंध प्रिय लगता है पराग लेना गंध लेता है गंध अच्छा लगता है तो एक कवि ने एक दृष्टान्त दिया एक भावरा था भावरा दिन भर पुष्पों का पराग लेता लेता रहा लेते लेते लेते साय काल के समय सरोवर में पहुंचा वो तालाब में पहुंचा वहां कमल खिला हुआ था कमल खिला हुआ कमल, खिला हुआ, कमल के ऊपर जाके बैठ गया तब तक सूर्यास्त का समय था वहां भी वही पराल दिन भर लेता रहा जंगलों में इधर उधर पुष्पों का पराल उसका काम ही वही है गंग सुनना तो कमल के ऊपर जाके बैठ जाता है कमल का स्वभाव क्या होता है सूर्यास्त होने वो, पर वो मुरझा जा जाता है कमल में ऐसी शक्ति है उसको कुछ नहीं करना पड़ता जा तो तो तो है कल फिर सूर्योदय होता है तो खिल जाता है सूर्य के सूर्य उदय अस्त को लेकर के वहां गति होती है कमल में क्रिया होती है मुरझाना और विकसित हो जाना सूर्यास्त तो के समय होता है तो कमल वहां भवरा पहुंच करके गंध ले रहा था तब तक कमल बंद हो जाता है उसमें स्वभाव है अब हमरा भीतर पड़ गया कमल के पुष्प के भीतर पड़ जाता जिसमें जिसकी आसक्ति होती है जिसको प्रेम बोलते हैं ना ये आसक्ति है विश्वम में जो प्रेम सदकारता आशक्ति जिसको जहाँ आशक्ति होती है ना उसको बिगाड़ तो सकता नहीं हो यद्यपि भावरे में ऐसी शक्ति है लकड़ी को छेद कर देता है कितनी शक्ति है उसमें। भावरा लकड़ी को छेद कर देता है जैसे परमा छेद करता है वैसे लकड़ी को छेद करने की शक्ति उसमें है चाहे तो कर सकता है उसमें जो प्यार है जो आसक्ति है अब यही नहीं रहे तो मैं किसका दंध लूंगा इसके बिना मेरा क्या होगा स्थिति में है वो तो उसको छेद नहीं करता भीतर पंथ बड़ा रहेगा सोचता है रात्रि चली जाएगी फिर कल प्रातकाल हो जाएगा फिर सूर्योदय सुर्यो, सुर्यो, होगा सूर्योदय होने के बाद कमल फिर खिलेगा खिलेगा तो मैं यहां से उड़ करके अपने दंत प्रस्थान में चल जाऊंगा क्यों रात्रि रहेगी नहीं हमेशा अभी हो गई कमल मुर जा गया है मैं भीतर हूं इसको तो क्यों काटना ये मेरा बहुत प्यारा चीज है क्यों काटना इसको सोच ही रहा था तब तक जंगल ही हाथी दिन भर वो भी जंगल में घास सुघ रहा था घास खाते खाते प्यास लग गई और शाम के समय वो भी सरोवर में आया यहाँ कमल के उसके भीतर पर पौधा पड़ा हुआ होता है दैवयोग से हाथी आता है पानी पीता है हाथी का स्वभाव जहां भी होगा इधर उधर रुकल दुखल करने का स्वभाव होता है उसका बैल हो चाहे हाथी हो अब वो हाथी जब पानी पीने के बाद में अपने मस्ती में सूर से इधर से उधर उधर से उधर और जो कमल के डंडल को तोड़ करके गुजरे थे कुछ मुंह में डाले हे करता है वो करने लग गया दैव योग जिसमें वो था उसके डंडल को तोड़ा और मुंह में डाल दिया हाथी मान स्थिति <laughs> है एक कवि ने कहा है वो तो के जो सोच है माना हमारा सोच ऐसे ही होता है या हमारे सोच ऐसे होता है इसके लिए बोलता है वहाँ भविष्यति रात्रम भ सुप्रभातम भाष्वादेश्य हसीष्यति पंकज पद्म गते दिवरे थे हंत हंत नलिजी गज गुज्जहा एक कवि ने दिखाया मैं हमारे जीवन ऐसी चलती हमारे जीवन कोई इतनी आसक्ति है कि उसको तो कुछ भी भले अपने जीवन कोई पर्दा हो जाए उसको कुछ करना नहीं है जिसको प्यार समझता है व्यक्ति उसको कुछ नहीं कहना चाहता मैं चला जाऊं कोई बात नहीं ये बने रहना चाहिए ये बुद्धि होती है मैं चला जाऊं कोई बात नहीं किंतु ये बने रहना चाहिए ऐसी स्थिति होती है तो वो कहता है उसके उस भवरे की कल्पना कभी करता? है रात्रि गमिष्य दी रात्रि चली जाएगी भविष्य सुप्रभातम फिर काल हो जाएगा प्रातकाल होगा तो क्या होगा भाषवा उदेश्य भगवान सूर्य उदय होंगे ही प्रातकाल होने पर और अशिष्य पंकज्री फिर ये श्री जो है कमल फिर खिलेगा खिलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा अभी क्यों बिगाड़ना इसको ऐसे सोच के बैठा इतम विचिंत ऐसा चिंतन चल रहा था उस मौर्य का पद्म गते विवे के वो जो दिव्य का चिंतन है कमल के भीतर है और चिंतन उसकी कल्पना थी तब तक हा हम त आश्चर्य की बात है हाथी ने उसको नलिनी मैंने कमल को ही उखाड़ करके फा दिया मरना था वह स्थिति हमारी है तो कह रहे वो एक एक विषय के सेवन प्रिय होने वाले भी मारे गए देखा गया और ये जो तो मनुष्य पांचवा विश्व प्रिय मानने वाला मनुष्यों की क्या गति है ये बोलने के लिए श्लोक है शब्दा भी पंच भी रच पंचु स्वगुणेन बदलांगतंग पतंगीनांगा शब्दा पंच भी पंच धमाष गुणेन बद्धांगतंग पतंग मीना नरचित शब्दादिंच भी विषय पांच पांच षय शब्द स्पर्श रूप इन्हीं के आशक्ति में हमारा जीवन चला जाता है ये पांच ही होते हैं ये पिले ये मिलेगा मैंने शब्द आदि की चिंता शब्द आदि भी पंचवीरियव एक शब्दादि पांच के द्वारा पंचा पंचत्व आप पांच व्यक्ति पंचत्व माने मरण को प्राप्त हो गए पंचत्व को प्राप्त होना माने यह आये जो एक आकाश आदि अंश है ना वही आकाश आदि में लीन होना मर को प्राप्त हो गए एक आ शब्दादि भी पंच भी ये शब्द इतने बड़े शत्रु हैं ये शब्द स्पर्श रूप गुण ये जो शब्द आदि पांच हैं ये पांचों के द्वारा पंचा पंचत्व आपू पांच व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए पंचत्व होना है मृत्यु होना पांच व्यक्ति कैसे कहते आपू मे प्राप्त हो गए आपद्री या तो धातु है नीट लगा प्रयोग प्राप्त हो गए कहान ऐसी तो क्या है तो कहते सोगुण ने बद धा अपने अपने एक एक गुण से बने हुए थे सब गुण का उपभोग नहीं करते थे ये पांच में से एक गुण का उपभोग करता था किसका शब्द था तब भी मरना पड़ा उसको पांचों गुण का सेवन नहीं करता था हरिण जो हम कर रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंत पांचों का सेवन जो मनुष्य करता है किन्तु तो हरिण एक ही गुण प्रधान वाला है शब्द गुण स्वगुण ने बद्धा कौन मारे गए कौन किस गुण से मारे गए हर एक शब्द गुण से मारा जाता है शब्द प्यारा हो लगता है और इधर महातंग माने हाथी जो है स्पर्श गुण के शिकार में पड़ जाता है महातंग पतंग रूप कीड़ा जो है ना रूप के चक्कर में आग में मर जाना है झुसलना है उसमें और मीन माने मछली रस क्या उसमें जीवा के कारण रस में मर जाती है और भृंग माने भावरा किस में? किस नंध के आशक्ति के कारण रू, रूप रूप पांच में से एक एक गुणों का भुगता मारे गए ये कहते हैं एक एक गुणों के भुगता है ये पांचों गुण पांचों नहीं भुगते किंतु कौन है वो बने हुए अपने गुण में था पुरंग मातंग पतंग बीन बृंदा ये पांचवाने होता है अरे मातंग माने हाथी पतंग माने जो कीड़े मगोड़े जो उड़ते हैं और मीन माने मछली भृंग माने भावरा ये पांच व्यक्ति शबराधि पांच के एक एक गुण के भोगने से मारे गए ये देखा है दृष्टांत देखा किन्तु नर पंच अभी अंचित है क्यों इसकी तो क्या कहे इस मनुष्य की तो क्या कहे जो तो पांचों के द्वारा युक्त है ये पांचों गुणों का सेवन करने में तत्पर है ये वो तो एक गुण के सेवन भी इतना जहर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा इसकी गति तो कहे क्या कहे इसकी ये तो पांचों को भोगना चाह रहा है पांचों में आशक्ति इसकी शब्द तो ये मनुष्य की स्थिति तो क्या कहेगी माने समझ जाओ ऐसा कहने के लिए इसलोक है माने इतने जहर रही है ये सम्राज विषय ऐसे जहर हैं एक एक तब भोक्ता भी मारे गए तुम तो पांचों के भोक्ता बन बैठे हो तुम्हारी स्थिति क्या होगी तुम बचोगे क्या इसलिए सावधानी से चलना ये बोलते हैं एक नर मान्य मनुष्य पंच अभी अंचित कि इसके तो क्या कहना है ये तो पांचों से उठा है सबद स्पर्स रूप गम तो पांचों चाहिए इसमें तो एक गुण में आसक्ति वाले की स्थिति दुर्दशा ये बनी हुई है देखा गया है क्योंकि ये जो शिकारी आदि से पता लगता है इनको मारने वाले ऐसे ऐसे साधन अपना देते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है पांच व्यक्ति मारे गए एक एक विषय के ग्रहण के कारण आसक्ति के कारण और ये मनुष्य में तो जो पांचों विषयों की आसक्ति घेरी हुई है तो उसका तो मृत्यु है है क्या कारण ऐसी स्थिति में है जो बताया देखो शंकराचार्य जी कहते हैं देखो भाई ये तुलना करके उन्होंने कहा एक सांप का जो जहर होता है ना जिसको नाम सुन करके भी लोग डरते हैं बहुत खतरनाक होता है जानलेवा होता है सांप का जहर उसमें भी विशेष जहर होता है काला सांप का काला सांप का जहर विशेष वो तो बस टच होते ही मर जाना है, है न, मर न, क्या हर घर है ना ऐसे चारते मरने क्या बनाए वैसा ही हो काला सांप का जहर दूसरे सांप के जहर तो धीरे धीरे काम करेगा दो चार घंटा दस घंटा बचने की संभावना होगी किंतु तो काला सांप का जहर इतना तेज होता है वो इतना खतरनाक ये तो समझ गया आप? किंतु ये कहते हैं विषय एक तरफ और वो जहर एक तरफ रख के देखते हैं तो विषय उससे भी ज्यादा खतरनाक है काला सांप के जहर से भी एक विषय ज्यादा खतरनाक है ये बोलना चाह रहे हैं तुम करके देखा क्यों तो बोलते हैं देखो वो जो काला साहब का जहर है ना वो जो लेगा उसको मारेगा अन्य को तो नहीं मारेगा सुनने से नहीं मरता देखने से नहीं मरता काला साहब का जहर कटोरा में हो आंख से देगा वो व्यक्ति मरेगा भी नहीं नहीं मरेगा जो शरीर के साथ संबंध कर लेगा खाएगा जहर तो मरेगा आ, देखने से नहीं मरेगा सुनने से नहीं मरेगा ऐसी स्थिति है किन्तु विषय तो देखने से भी मार गए थे विषय में ज्यादा शक्ति है बीज तो ठाने पर ही मारेगा देखने से मारता नहीं बीज को देगा जहर देगा तो थोड़ी मारेगा किन्तु विषय तो देखने पर भी मार देते हैं ऐसी तीव्रता इसमें है जहर में और विषय में विषय ज्यादा जहर है ये बोलते हैं आगे मान यहां से वैराग्य करो ये गाना है दोषेण तीब्रो विषय कृष्ण सर्प विषादी तो भोक्तारं दोषेण तीव्रो विषय कृष्णादी विषय दोषेण तीब्र जब दोष की तुलना करते हैं विषय का और काले शाम के जहर का तो काले शाम के जहर से भी बड़ा जहर वाला विषय होता है दोष में तीव्र है पुस्तक है कौन विषय काले शां का जहर और विषय की जब तुलना करते हैं तो विषय में ज्यादा दोष है कैसे ऐसे कहते तो विषय निहंती भोक्ता रंभ विष मार है, है। जहर मार देता किसको भोक्ता को मारेगा यही है ना? देखने वाले को तो नहीं मारे खाने वाले को मारता है जहर जो खाएगा वो मरेगा देखने वाले को नहीं मार सकता उसमें ये शक्ति नहीं है विषम निहंती भोक्तारोह विष का स्वभाव होता है जो भोक्ता को मारने का जो खाएगा उसको मारने का किन्तु अयम माने विषय चक्षुषापी दृष्टारो आंख से देखने वाले को तो मारने की शक्ति इसमें जब आंख से देखा पड़ा तब भी लड़ाई झगड़ा से व्यक्ति मर जाता है विषम दोष ज्यादा है विश्व ऐसा दोस्त ज्यादा है जो सुंदर उपसुंद की कहानी इसमें प्रसिद्ध हो जाता है दो भाई थे एक का नाम सुंदर था एक का नाम उपसुंद था सुंदर उपसुंद दो भाई थे दानव थे दोनों तो और ये दानव लोग करते क्या थे तपस्या बड़ी करते थे उसके बाद अपने वरदान लेने के बाद में देवताओं को सकाम तपस्या करते थे बड़े बड़े तपस्वी हुई दानव मैंने सकाम तक उदाहरण दोनों भाई नींद तपस्या की साथ साथ तपस्या की ब्रह्मा जी का आराधना किया एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए वरदान मांग लो बोला तो कहा कि हम उससे नमरे, मरे उससे न मरे उससे नमरे, किसी से न मरे ऐसा कहने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई ये तो होने चलता, सकता मैं जो तुम्हें वरदान देने वाला व्यक्ति अजर अमर मैं ही नहीं हूं मैं भी एक अवधि जाने पर मरने वाला हूं मैं सृष्टि के भीतर वाला बाहर वाला तो हूँ नहीं ब्रह्माजी जी के भीतर है जैसे हमारी आयु पूरी होने पर मरना वैसे ब्रह्माजी को भी एक दिन मरना पड़ता है तो ब्रह्माजी ने कहा ऐसा अमर वरदान तो मैं दे नहीं पाऊंगा क्यों मैं स्वयं मर हूं तो मर व्यक्ति अमर कैसे देगा वो चाहते थे अमर होना अमर होना माने कोई मार ब सके तो देवताओं को सताएंगे हम ऐसे चाला किसी मरा तो ब्रह्मा ने कहा भाई ये तो हो नहीं पाएगा थोड़ा सुधार हो थोड़ा अपने वाणी में सुधार हो बोली देर क्या होगा क्या सुधार है भाई मृत्यु तो आएगी अब जैसा भी सुधार हो तो देखा कि अब मरना ना हो और किस तरह से सुधार तो है तो दोनों ने आपस में सलाह की देखो भाई ये तो मांग चलते हैं इस गुड़ी से ये बोल सकते हैं हमारे दोनों भाई के जिस दिन झगड़ा हो उस दिन हमारी मृत्यु होगी तब तक मृत्यु नहीं अब हम तो कभी लड़ेंगे नहीं तो हमारी मृत्यु कभी तो होगी नहीं ऐसा प्रधान मांग लो तो कहा ठीक है हमारे भाई में आपस में फूट हो जाए दोनों भाई में झगड़ा किसी विषय को लेकर हो जाए तो हमारी दोनों की मृत्यु होगी उसी का तब तक मृत्यु नहीं होगी प्रमें जिनका तो ठीक मृत्यु के एक चांस तो रही गया है अब उनका क्या था आपस में जब सुबह उठते थे तो पहले यही बातें करते थे देखो भाई किसी भी प्रकार से हम दोनों की झगड़ा नहीं होनी चाहिए नहीं तो तू भी जाएगा मैं भी जाएंगे <laughs> हाँ हमारे दोनों की झगड़ा कभी भी नहीं होनी चाहिए हाँ ठीक है प्रतिदिन यही होता था क्योंकि दोनों को मरना पड़े झगड़ा होने का और वो उपद्रव मचा कभी स्वर्ग में धावा बोल दें कभी कहीं धावा बोले और उसे तो मरना है ही नहीं जब आपस में फूटो तभी मरने का है आपस में फूट होनी नहीं रोज सुबह सुबह ये सलाह करते हैं इंद्र को परेशान वरुण कुबेर सबको परेशान करने शुरू कर दिया सारे परेशान हुए उस स्थिति में देवता लोगों को कोई होता नहीं तो फिर विष्णु होते हैं भगवान के पास गए भगवान से कहा हम तो परेशान हो गए बोला क्या हुआ ये दो उपद्रवी ऐसा कर रहे हैं और उनको ऐसा भी वरदान मिला हुआ है कि वो किसी से मरेंगे नहीं वो जब उन दोनों के आपस में झगड़ा हो जाए लड़ाई हो जाए किसी विषय को लेकर के तब तो मरेंगे ऐसा वरदान है और वो आपस में कभी झगड़ा कर नहीं रहे विश्व कोई बात नहीं मृत्यु के स्थान को रख दिया ना ब्रह्मा जी ने ऐसा अजय अमर को नहीं बनाया ना मृत्यु का गुंजाइश तो है हम उसी तरह का उपाय करेंगे अब चलो देवताओं को कहा घबराने की बात नहीं तो भगवान ने क्या किया एक सुंदरी ही रूप धारण किया मोहिनी रूप धारण किया तो बहुत सुंदर स्त्री के रूप में अब एक माहौल के ऊपर में बैठे हुए होते हैं दोनों भाई ऐसे, ऐसे ताल पर वो पहुंचते हैं भगवान क्योंकि मोहिनी के रूप धारण करके बंगला है उनका सामने बगीची है सुन्दर बगीचे फूल खिले हुए होते हैं एक एक भाई लड़की पहुंचती है बगीची दोनों भाई ऊपर बैठे हुए थे आपने मालूम में एक चर्चा आई थी हम दोनों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए मेरे तो खबर आए दोनों एक सुंदरी लड़की वहां बगीचे में ना उनके तरफ देखा उस लड़की ने कुछ भी नहीं विषय को विषय आपको नहीं देखते हैं विषय के पीछे आप होते हैं आपके पीछे पीछे विषय नहीं होते हैं। कहते हैं आप जब विषय को मेरे मेरे बोलते हैं ना ये विषय हंसते हमें कितने की हो गए तेरे से पहले भी मेरा बोलने वाला था तेरे बाद भी आएगा मेरा बोलने वाला भूम्यो हसंती मम भू मिरी ग्रवाणन हसाया है कि पृथ्वी हंसती है पृथ्वी को कोई बोले मेरी धरती पृथ्वी कहेगी तेरे जैसे मेरे के आने वाले कितने तो चले गए और कितने आगे चले जाएंगे मैंने धरती की आयु बड़ी लंबी है तुम्हारी आयु थोड़ी सी है तुम्हारे पहले भी इसमें अभिमान करने वाला व्यक्ति था मेरी धरती कहने वाला आगे भी निकलेगा तो विषय अब व्यक्ति के पीछे नहीं होते हैं मन एक मनुष्य होता है विषय के पीछे आशक्ति तो मनुष्य में है उनको थोड़ी पड़ी जाए किसी के पास भी हो चाहे उसको कोई परवाह नहीं चाहे मुसलमान के पास हो अधिकार में हो चाहे हिंदू के अधिकार में जाए वो मंदिर बना दो चाहे टट्टीखाना बना दो कुछ बना दो उसको कोई परवाह नहीं परवाह आपको तो वो भाई की जब की दृष्टि पड़ी वहां वो एक लड़की आई उनकी तरफ देखा भी नहीं कुछ भी नहीं लड़की सुंदर ही आई हाँ पुष्पों की तरफ इधर उधर कुछ करने वाली भगवान विष्णु थे उस रूप में आए हुए तो आपस में इन एक की दृष्टि पड़ी एक बोलता है सुंदरी लड़की है और दोनों भाई अविवाहित अवस्था में थे चक्कर एक था विवाहित नहीं थे दोनों भाई तो देखा सुंदरी है जवान है लड़की दोनों ने देखा तो एक कहने तो शादी के आपस में यहां शुरू हो गया उसने कुछ नहीं उस लड़की ने उनके पास आया और दूर रह वो पुष्पों में इधर उधर कर रही है उनको तो करके इन दोनों को मरवाना था तो इन दोनों के मन बिगड़ जाता है ऐसे होता है तो बोले शादी करनी चाहिए हाँ दोनों ने सुन कहा अब लड़की एक है भाई दो हैं। बड़ा वाला कहता है मेरे साथ शादी होनी चाहिए छोटा वाला कहता है नहीं मैं छोटा हूं मेरी शादी होनी चाहिए उसके साथ इसलिए मैं ठन गई बात ठंड जाती है बात ठनी आपस आप में लड़ाई शुरू हो गई मर गई तो ये देखने पर मारे गए दोनों वो लड़की को देखा ना लड़की पास है ना कुछ है ये कहा दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषय अति विषम निहंती भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषात्ययम एक अति सर्प का विष बहुत भारी भयंकर विष होता है वो एक तरफ रखना एक तरफ विषयों को रखना शब्द स्पर्श रूप पांच विषय के एक तरफ रखना किन्तु कृष्ण सर्प के जहर से भी दोष में ये ज्यादा प्रबल है शक्ति के समय क्या देखा तो कहते हैं विषम नियंत्र भोक्ता रंभ विष जो है ना भोक्ता को मारता है वही सकती है उसमें भोक्ता को मारना है खाने वाले को मारेगा विष जहर जो होता है मारता है किसको मारेगा खाने वाले किंतु अयम मारे विषय चक्ष ही भ्रष्टारंभ आख देखने वाले को भी मार देता है विषाय तो दिखाई पड़ता है कोई एक जो भी हो उसको वहीं पड़ा हुआ या आपकी हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है सुन करके देखा भी नहीं कहां पड़ा है विषय पता नहीं सुन करके लड़ाई शुरू हो जाती है ऐसी स्थिति हो जाती, हो जाती। है यहां लड़ाई शुरू हो ऐसी स्थिति है यहां पता लग जाए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़ गई करके राजस्थान में कर या कर्नाटक में कहीं छिड़ गई यहां पता सुनाई पड़े यहां शुरू हो जाएगा आतंक दंग शुरू हो जाएगा सुन करके भी विषय ऐसी स्थिति है देख करके भी सुन करके हर तरह से मात लेने जान लेने वाले हैं ये इसलिए इनसे बचो कहते हैं तो कहते हैं देखो मुक्ति के लिए कौन व्यक्ति योग्य होगा आगे प्रश्न आएगा तो कहते हैं मुक्ति के लिए वही योग्य व्यक्ति होता है विषयासा महाप्रषाद योग्य मुक्ता सुदुष्तजात सै कल्पते मुक्त नान्य सर्षा प्रद्यपेषा महाप्रशा योपि मुक्त सुदुस्तया सल्पते मुक्ते नान्य सर्षा विषय आसाम विषय आशा महाप्राषाद सुदुस्तजात महापाषाद कहते विषयों की आशा है ना, बड़े मुश्किल से त्याग के हो त्यागा नहीं जाता है बोल तो दिया जाएगा त्यागो त्यागो प्रयत्न भी करता है व्यक्ति किन्तु त्यागना मुश्किल होता है विषय की आशा त्यागना त्यागो बोलते हैं, त्यागने का प्रयत्न भी करता है क्योंकि त्यागना मुश्किल है सुदुस्तार महाप्राषाद कि जो सुदुष्टच महापाश है बहुत बड़ा पास है विषय की आसान ये महापाश है इससे जो मुक्त हुआ विषय की आसान हो विषय की इच्छा नहीं रखता हो गई विषयों की इच्छा से ऊपर उठा हुआ हो कभी कभी लगता है थूल विषय तो लगता है मैं ऊपर हो गया हूं नहीं जाने वहां में कौन सा विषय पड़ा हुआ है कभी कभी कार्यान्वय भी होता है जब घटना घटती तो पता लगता है इसके मतलब ऐसी इच्छा थी कार्यान्वय भी होता है कभी कभी तो अपने को पता नहीं लगता जब घटना घटती है तब सिर पटकारी ऐसा अपने को भी मालूम नहीं पड़ता कभी तो जानबूझ होता है और कभी अपने को भी मालूम नहीं पड़ता ऐसा विषय रूपी आशा है महापास है इस महापास महापाश्चक पास है इसको जिसको त्यागना बहुत ही दुष्कर है ऐसा जो पास से जो मुक्त हुआ हो सैकमुक्त ही कलपत वही मुक्ति के लिए समर्थ होता है विषयों की आशा से बिल्कुल वृप्त हो जो व्यक्ति कोई मुक्ति के लिए समर्थ होता है ना अन्य सर्वशास्त्र वेदी अभी पहले ही कोई व्यक्ति हो विषयों की आशा रखता हो किंतु तो छह शास्त्र से पड़ा हो सर्वशास्त्र वेदी होने पर भी अगर विषय की आशा जिसके पास है इच्छा है वो मुक्ति के अधिकारी नहीं मुक्ति के अधिकार क्यों को ही होगा हर प्रकार से विषयों की इच्छा से रही ऐसा व्यक्ति नौ अन्य सत शास्त्र वेदी अभी बहुत पढ़ा लिखा है छह शास्त्रों का ज्ञान है सत शास्त्र वेदी है ऐसा होने पर भी वो व्यक्ति मुक्ति के लिए नहीं हो सकता अगर विषयों की आशा यदि है तो ऐसा आगे कहते हैं साधक लग जाता है साधना में एक होता है दृढ़ वैराग्य और एक होता है ऊपर ऊपर से थोड़ी देर के लिए वैराग्य ऐसा देखा है जिसके पास जिस साधक के पास में दृढ़ वैराग्य होगा वो तो, तो कभी हिलेगा नहीं अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाएगा वैराग्य जीवन में साधक के जीवन में दृढ़ होना चाहिए आपात वैराग्य मैंने ऊपर ऊपर से वैराग्य थोड़ी देर के कुछ झगड़ा तगड़ा हो जाए जाएंगे हम तो दादा बन जाए साधना करें छोटी मोटी बातों में निकल गया हो वो आपात वैराग्य जैसे मैशान बैराग्य होते हैं देखते हैं में जलता हुआ देख देखकर मन में आता है कि हमारी भी स्थिति वही होने वाली है ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है थोड़ी देर के लिए होता है ये भावना आती है थोड़ी देर के लिए देखो इतना था क्या ले गया वो जल रहा है वो क्या ले गया अभी एक घंटे पहले बोलता था मेरा मेरा बोलता था हो सकता कोर्ट में तारीख चल रही थी होगी किसी के साथ उसकी एक घंटे पहले की स्थिति वो थी अब वो वही व्यक्ति जो पाने वाला अभी जल रहा है जीता में कुछ ले जा तो नहीं पाया यहीं छूट गए सर क्या इसमें करना हमारी भी स्थिति ऐसी होने वाली है ऐसा थोड़ा बहिरा होता है इसको मसान बहिरा बोलते हैं आपात बहिराती और थोड़ी देर के बाद में जो ऐसा बोलने वाले व्यक्ति चीता पूछते पूछते वहीं पर उसी को खेत आदि लेकर के जो भी होकर लड़ाई शुरू कर जाते हैं बैराज में चला गया तो चार पांच गाय होंगे आपस में फिर बंटवारे को लेकर के झगड़ा शुरू कर देते हैं उसी समय, घर तक आना भी नहीं वहीं से शुरू हो पालना तो ऐसे ही अगर दृढ़ बैराज जीवन में नहीं है तो उसको पार होना मुश्किल होगा आपात बहराग्य माने ऊपर ऊपर से बहराग्य थोड़ा हल्का फुल्का बैराग्य वाला जो मुमुक्सु है उसको बीच में ही जो आशारूपी ग्रह है ना विषय की आशा ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए विषय की रूपी आशारूपी ग्रह जो है उसको वहीं दबोच डालेगा पार बनाने देगा आशा कितनी खतरनाक रहे ये बोलते हैं आपात वैराग्य बधो मवा दिपर प्रति यात मुद्यता आशाग्रहो मज्जयतराल कंठे ठे विग्यवत मुक्षु अवा मुद्दता आशा ग्रहो मज्जयत अंतराल कंठे विजेको बहुत सावधानी की जरूरत है बहुत सावधान जीवन में सावधान बहुत जरूरत है आप आपात वैराग्य बतो मुमुक्षुन ऐसे मुमुक्ष लोग हैं जो आपात वैराग्य वाले माने हल्के फुल्के वैराग्य किसी निमित्त से आया हुआ वैराग्य है दृढ़ नहीं है उसको आपात वैराग्य बतो ऊपर ऊपर से वैराग्य है ऐसा मुमुक्षु हैं उन मुमुक्ष कैसे मुमुखु है कैसे भलाव दिपारम प्रति मुद्दता संसार सागर से पार होने के लिए प्रयत्न चल रहा उनका साधना कर रहे हैं साधना में लगे संसार से पार होने जैसे गुरुजनों ने जैसे साधना बताई होगी कोई अभ्यास करता होगा कोई स्वाध्याय हो करता होगा कोई विष्णु सहस नाम पाठ करता होगा कोई जब करता होगा तो कोई तब करता होगा संसार सागर से पार होने की साधन जैसे परंपरा में जैसे वो रहा होगा किन्तु बैराग ढीला डाला है थोड़ा ऐसा जो साधक है मुख्य लोग हैं भाब दिपारंभ प्रतिता संसार सागर को पार होने की उद्यम भी कर रहे हैं साधना चल रही है उनकी किन्तु आपात ऐसा बदमुखी हुए जो जो पूर्ण नहीं गया हल्का पूरा है ऐसी स्थिति में न जाने विषय आशारूपी ग्राह कब लग जाए समझे बड़े बड़े स्थान से फिसले देखा गया है तो विषय रूपी आशा ने फिसलाया उनको आशा ग्रह जो आशारूपी ग्रह है हाँ, मगर मत्स्य बोलते हैं ना उसको ग्रह बोलते आशारूपी मगर मत्स संसार सागर पार होने के लिए साधना करने लगे थे किन्तु वैराग के दृढ़ता का अभाव होने के कारण आशारूपी जो ग्रह है विषयों की आशा ये मिल जाए वो मिल जाए जो भी शब्द स्पर्श रूप रंध पांचों में से कोई एक इच्छा बनी एक आशा आ गई मन में साधना अवस्था में होने पर अंतरालय मजेगा उसको बीच में ही डुबा देता है वो तो जो आशारूपी ग्रह आगे जाने नहीं देगा उसको गिरा देगा। विधिवत रेगा का दिन जिस तरफ जा रहा था वहां से बेग से उसको गला पकड़ करके डुबा देगा। मैंने विषयों की तरफ कर देता है विषयों की तरफ कर देगा कि आशा विग्रह इतना प्रबल है बढ़े साधक बाद में फिर फिसले हुए दिखाई पड़ी गई है विषयों की को कोई आशा नहीं है जिसके कारण ऐसी स्थिति है तो विषयों से वैराग्य तीव्र वैराग्य होना चाहिए जीवन में नहीं तो फिसलने का डर है विषयों के दैराग्य तीव्र होना चाहिए यह कहना है कहते फिर संसार सागर से कौन जा सकता है एक प्रश्न आएगा कहते जिसे को विषयों से कोई लेना देना न हो प्रारम्भ का जीवन है विषयों से लेना देना न हो पूर्ण वैराग्य हो जीवन में एक तो बनावटी वैराग्य होता है दिखाने के लिए वैराग्य होता है हाँ ऐसा नहीं वास्तव में भीतर से वैराग्य हो का सीकार हो सकता है व साधनों में सफलता प्राप्त कर सकता है ये अगले भी कहते हैं जि मुक्त कौन होता है ये प्रश्न है तो यही ये श्लोक से मुक्ति का उत्तर देते हैं विषय नाम का जो ग्रह है ग्राहक मगरमच्छ है जो तो मनुष्यों को पकड़ता है आ, पकड़ने की शक्ति उसमें माने आसक्ति बना देता है आसक्ति द्वारा पकड़ा जाता है मनुष्य विषय नाम का जो ग्रह है मगरमच्छ है ग्रह है ये ना सुविधति पसीना जिस व्यक्ति ने विषय नाम के जो ग्रह था मगर था उसको वैराग्य रूपी सुभिर माने अत्यंत दृढ़ वैराग्य रूपी तलवार से जिस विषय रूपी मगर को जिसने मार दिया असी माने तलवार अत्यंत वैराग्य रूपी जो असी है तलवार उसके द्वारा जिस व्यक्ति ने विषय नाम का जो ग्रह मगरभत्स था उसको मार दिया विषयों से वैराग्य ले लिया जिसने पूर्ण रूप से ऐसा जो विषय रूपी मगर को जिसने मार डाला किस किस साधन से अत्यंत वैराग्य रूपी तलवार तलवार है अस्सी मन तलवार अत्यंत वैराग्य छोटे मोटे वैराग्य तो कबिजर जाए पता नहीं होता अत्यंत वैराग्य की तलवार के द्वारा विषय रूपी ग्रह को जिसने मार दिया मगरमच्छ को मार डाला है सागर सगचि भवान भोले पारम प्रत्युगर सब गर्जित उसमें कोई प्रत्यो ने विघ्न नहीं रहा विघ्न वही था संसार सागर पार होने के विघ्न क्या है विषय विषय की आशा विषयों को उसने त्यागा हुआ है अत्यंत वैराग्य के द्वारा इसलिए सप्रत्युहरता मैने विघ्न रहित होकर के भवान बोदे पारम गति संसार भी सागर से पार हो जाता हो वैराग्य की महिमा ऐसी विषयों से ऐसा वैराग्य होना चाहिए ये नहीं समझना कि विषयों को छोड़ना मैंने खाना ही नहीं पीना ही नहीं देखना ही नहीं सुनना ही नहीं ऐसा ही नहीं प्रारब्ध का दिन छोड़ दो प्रारब्ध रूप जैसा होगा वैसा दिन छोड़ो पुरुषार्थ मत करो विषयों के दौरान जैसे अगर कुछ नहीं करता तब भी उसको जो मिलना मिल जाता है आयु पूरा करके जाता है आपात आप ही नहीं ये चाहिए ही ऐसा नहीं ठीक है आल नमक मिले तो नमक नहीं मिले तो कोई बात नहीं ऐसा ऐसी संतोष वृद्धि होनी चाहिए जैसा प्रारब्ध में कभी घी गाना कभी मुठी पर चना कभी वो मना पर तो महात्माओं की भाषा है कभी तो भंडारे मिलते हैं कि ऐसा मिला मिला कभी एक मुट्ठी चना में भी तो गुजार ना पड़े तो वही स्थिति होनी चाहिए भंडारा मिलने पर अत्यंत खुश और एक मुट्ठी चना मिलने पर दुख ये नहीं होना चाहिए अब भी वो भी ना मिले तब भी ठीक है आपका क्या हक है कि मिलना ही चाहिए करके सत्य सोचा जाए आपका जो वैध संपत्ति आपने छोड़ दिया जहां पैदा हुए थे जो अपनी संपत्ति को छोड़ के चले आप और किसी ने आपको भगाया नहीं अपने आप में इंतभजन करें जो भी हुआ आप स्वेच्छा से आए हुए हैं वैध संपत्ति को छोड़ा हुआ है आज ये लोग अगर नहीं देंगे आपका क्या हक है कि उनसे देना ही पड़ेगा करके कोई हक नहीं होता गृहस्तर के आपका क्या आप हक है? आपने कुछ किया नहीं है फिर भी दे रहे हैं आपको धन्यवाद है उनको ये नहीं ऐसा मिलना चाहिए ऐसी आशा कभी नहीं मिलनी चाहिए प्रारम्भ का दिन जो मिले जैसा मिले उसमें संतोष करे यही है विषय रूपी जो ग्रह है मगर मच्छर है पकड़ने वाला है तो इसको जिसने अत्यंत बहिराग्य रूपी तलवार से काट दिया हो सूर कि हटा जिसने काटा हो सगत छति अच्छा भगवान बोधे पारम प्रतिगर जुदा विघ्न रहित तो होता हुआ वही व्यक्ति संसार सागर से पार हो सकता है तो दृढ़ बैराग की आवश्यकता है अगर साधना में चलना है आपको अगर मोक्ष यदि चाहिए तो ऐसी स्थिति है आगे तो स्पष्ट रूप से बता देंगे दो तरह की बातें होगी जो विषय की तरफ जाने वाले की स्थिति क्या होगी और महापुरुष के वचनों के तरफ चलने वाली की स्थिति क्या होगी तो स्थिति बता देंगे बाकी आपकी जो इच्छा वो माने शास्त्र क्या बोलता है शास्त्र का कहना देखो भाई इधर जाओगे तो इधरिस्थिति इधर जाओगे तो परिस्थिति हानिला दोनों दिखा देगा बाकी तुम्हारी इच्छा शास्त्र को पकड़ करके लगा तो नहीं सकता लगाना आपको मन को अपने अपने को ही है शास्त्र किसी को गला तो नहीं पकड़ सकता है यह ज्ञापक होता है कारक नहीं होता करवाने वाला नहीं होता देखो इस तरफ जाओगे तो ऐसी परिस्थिति है और इधर जाओगे तो ऐसी स्थिति है दोनों मार्ग दिखा देगा इधर जाने पर इतना लाभ है इधर जाने पर इतनी हानि है कुमारी के लिए बता देगा बाकी चलना आपको है उस स्थिति की बातें आगे करेंगे समय हो चुका